नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधु वन नाइन्टी पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को और विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए आज हमारे साथ चोटू यादव हैं जो माउंट आबू से बिलोंग करते हैं माउंट आबू के जंगलों में इनका बहुत ज़्यादा नाता रहा है और बचपन में इन्होंने सांप के बारे में सांप को देखा था कि एक फैमिली में छः लोग मिलकर उसको मार रहे थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगा तो तब से इन्होंने साँप को बचाना या लोगों को सांप से बचाना ये काम उन्होंने अपने मन में ले लिया है और तब से ये काम कर रहे हैं तो आप सभी की तरफ से चंटू यादव का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नमस्कार। नमस्कार। चंटू यादव जी बताइए आपका थोड़ा परिचय दीजिए आपके परिवार में कौन कौन है और आप क्या काम करते हैं कैसा अपना जीवन चलाते हैं जी घर में हम छह सदस्य हैं जी इनमें मम्मी पापा और चार भाई है और पापा जैसे अभी ड्राइविंग का कर लेते हैं और बड़े भाई है वो कंजक्शन का काम करते हैं फिर मैं हूँ तो थोड़ा वाइल्ड लाइफ के अंदर जुड़ा हुआ तो जब से वाइल्ड लाइफ का काम करना चालू कर दिया है रेस्क्यू और ये करना और छोटे भाई है वो जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी जैसे कि आपने जो जंगल में या फन विभाग से जुड़ जो है रेस्क्यू का काम करते हैं उसमें खास किस विषय पर आपकी मास्टरी है ज़्यादातर तो अभी रेस्क्यू के ऊपर ही करता हूँ ज़्यादातर जैसे क्रोकोडाइल हो गया अब भालू हो गया स्नैक हो गए यही ज़्यादातर अभी मांग चल रही है इन पे और माउंट आबू में ज़्यादातर देखने में कौन कौन से प्राणी आते हैं अभी तक भालू है सबसे ज़्यादा अभी भालू की तादाद इतनी हो गई है कि मार्केट के अंदर घूम रहे अच्छा अच्छा अच्छा और जंगल में कुछ खाने का नहीं मिल रहा उनको तो मार्केट में जैसे कई दुकानों में तोड़ा फाड़ी करना शक्कर की बोरियाँ साफ़ कर देना आइसक्रीम की दुकान है आइसक्रीम खान लेना यानी उनको बाहर की चीज़ इतनी वो हो गई है फेवरेट कि जंगल की चीज़ वो भूल गए खाना अच्छा और जब जंगल में उनका फल होता है जैसे आम करोंदे जामुन वो लोग तोड़ के लिए आते हैं अब जब उनका खाना अपने खा ले रहे हैं तो वो बेचारे क्या करेंगे वो फिर वो मार्केट में आएंगे मार्केट में आके फिर लोग बोलते हैं कि बोले हमारे घर में घुस गया भालू आ गया मैंने भालू आपके घर में नहीं आया आपने उनको न्यौता दिया है जब आप उनके घर में जब उनका फल लग रहा है खाना लग रहा है वो खाना आप अपने घर ले आ रहे हो तो वो कहा जाएंगे वो तो फिर आपके पास ही आना है उनको और आप बोलते हो कि हमारे घर में आ गया और आप आप उनके घर में आ गए हो वो आपके घर में नहीं आ रहा है जी ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया और जैसे कि भालू की तादाद ज़्यादा है और वो शहरों की तरफ या मार्केट में आने शुरू हो गए तो ऐसा बताइए कि कौन सा एक इंसिडेंट जो मार्केट में उन्होंने कुछ तबाही की हो अभी तक तो तिब्बती मार्केट है हमारे वहाँ जो माउंट आबू में उस एरिए में काफ़ी उसने टेक लोगों ने क्या करा उनको कि बिस्किट डाल डाल के पाले जी बिस्किट आप वहाँ जाके आप पन्नी की आवाज़ करोगे तो वो इतनी स्पीड से आता है जैसे कि बस वो खाने का ही वेट कर रहा हो बार अच्छा, अगर वो झाड़ियों के अंदर छुपा रहता है आप सिर्फ पन्नी की आवाज़ करोगे ना तो तुरंत भाग कर आता है अच्छा और यानी आप दो या तीन कदम दूरी से आप बिस्किट खिला रहे हो उसको आ, और लोगों को ये नहीं पता है कि उसको बिस्किट से कितना नुकसान होएगा और वो खुद जानवर तो कुछ भी नहीं जानता होगा तो सिर्फ आप दे रहे हो तो वो खा रहा है पर उसको ये नहीं पता कि मुझे क्या होएगा बाद में और लोगों को सबको पता है कि भाई जानवर को मीठा देने से या वो करने से उनको नुकसान होता है बट लोग वहाँ पे ऐसा करते और फिर पत्थर मारना काफ़ी नुकसान देना मैंने कई लोगों को देखा कि लट डंडा लेके उसको मार रहे हैं ये सब एकदम पीछे भाग रहे हैं पब्लिक एकदम पागल हो जाती है वहाँ हम्म तो वन विभाग के माध्यम से कुछ नहीं करते नहीं वहाँ है काफ़ी बार डीएफओ सर हमारे जो है के जी श्रीवास्तव जी उनको मैंने काफ़ी बार फ़ोन किया मैंने सर कुछ गार्ड्स भेजो मैं अकेला पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर मदद नहीं कर पा रहा हूँ इतने लोग है पब्लिक इतनी सारी है मुझे मदद के लिए पाँच छः जने भेजो बट वो क्या करते कि एक आदमी को भेज देते हैं एक गार्ड को अब वो एक गार्ड आता है वो भी आके गाड़ी लेकर आता है देखता है इधर उधर वो बोलता बोले यार ये तो नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं होगा बोले इतनी पब्लिक है कैसे रोकेंगे क्या करेंगे मैंने आप कोशिश करो सब कुछ होता है पब्लिक को आप पीछे लो मैं भालू को निकालता हूँ फिर भालू को मैं हल्का हल्का और सीधा जंगल की तरफ करके लेकर आता हूँ <coughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से ये सिचुएशन आता है और इसको रोकने के लिए हमें मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा एक व्यक्ति का काम नहीं है क्योंकि जब भी पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें आती हैं तो वहाँ पर हम लोग सोचते हैं किसी और का काम है किसी और का काम नहीं हम सब का काम है और हमें इस तरह की कोई भी आदत नहीं डालना है प्रणियों को कोई भी भालू हो या किसी भी तरह का जो भी पशु है उसको अपना ही खाना जंगल में जो मिल रहा है उसे वो खाने देना चाहिए और अगर आ, हम लोग अपनी चीज़ें देना शुरू करेंगे तो फिर अपनी तरफ आ जाएगा फिर बाद में मुश्किल हमें ही हो सकता है जैसे कि अभी शुरुआत में बताया कि छोटू यादव ने बताया कि शक्कर की बोरियां साफ़ करते हैं या फिर आइसक्रीम अच्छा लगता है तो आइसक्रीम भी खा के निकल जाते हैं तो इसमें नुकसान हमारा ही हो सकता है तो इसी इन सभी चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना है और वन विभाग के माध्यम से काफ़ी बोर्ड्स भी लगे रहते हैं आप यात्रा करते हों तो बोर्ड पर ज़रूर ध्यान दें और उसमें कुछ डायरेक्शन दिए होते हैं उनको ज़रूर देखिए वन विभाग की तरफ से डायरेक्शन होता है कि कोई भी पशु या प्राणी को कुछ भी खिलाने की कोशिश ना करें कुछ भी खाने को ना दें ये लिखा रहता है लेकिन हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और हम कहीं से बाहर से आते हैं और बाहर से आने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं और बंदर आ रहा है तो उसको कुछ चना खिला दे ये कर ले वो कर ले। लेकिन ये आप ट्प्रेरी आते हैं लेकिन आपके बाद यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए कितनी परेशानी होती है शायद आपको पता नहीं इसलिए मैं चाहूँगा सभी यात्री जो भी इस माउंट आबू के परिसर में या माउंट आबू घूमने आते हैं या कहीं भी किसी भी कोने में आप घूमने जाते हैं तो इन सभी चीज़ों का जो डायरेक्शन लिखा होता है वन विभाग के माध्यम से उन्हें फॉलो कीजिए क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है और ये प्रॉब्लम आपकी वजह से होता है आपकी आदत की वजह से होता है तो हम आ, कहीं भी जाते हैं तो उस जगह के नियम सेयम को जाने समझे हाँ घूमना है ज़रूर घूमिए आइए आपका वेलकम है तो आप घूमिए इसके नज़ारा को देखिए दूर से उन चीज़ों को देखिए और फिर आप अपना काम करके निकल सकते हैं लेकिन ऐसे कोई ऐसा कोई कदम आप उठाते हैं जिसके वजह से बाद में दूसरे लोगों को तकलीफ़ होता है तो उसकी जो आ, डिबेट या बदुआ कहेंगे आपको ही मिलेगा आगे चल के शायद ऐसा भी हो सकता है कि आ, आपके पास भी इस तरह की घटना हो सकती है फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे तो टाइम साइकिल है हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे चोटू यादव हमारे बीच में हैं और आ, हमेशा जंगल में रहते हैं जंगल के साथ उनके पशुओं के साथ अच्छी बनती हैं तो सांप पकड़ने में ये माहिर हैं और सभी लोग आबू के सारे परिसर में इनको जानते हैं कि कहीं साँप दिखाई देता है तो चिंटू को फ़ोन करो या छोटू को फ़ोन करो तो वो ज़रूर सांप को वहां से निकाल देगा आ, मैं चाहूंगा कि आप सांप किस तरह से पकड़ते हैं क्या क्या टेक्निक्स है सांप को पकड़ने का या सांप हमारे इलाके में या हमारे बंगलों के आसपास में नहीं आए उसके लिए क्या करना है सबसे पहले तो ये होता है कि आप चाहते हो कि आपके घर के आस में सांप नहीं आए तो आपको सबसे पहले अपने आस में साफ़ सफाई रखना है जैसे आप कचरा या सब इकट्ठा करके रखते हो घर के आगे या कोई भी कचरा या कुछ भी सामान वामान इस्टोर में भर के रखते हो तो वो क्या होता है कि सांप जो होता है ना वो सिर्फ़ गरमाश वाली जगह ढूंढता है जैसे कई को छुपने की जगह मिल जाए और वहीं बैठे आराम से तो वो ऐसी जगह ढूंढता है जैसे कचरा हो गया उसके अंदर फिर कचरे में क्या होता है कि जैसे कचरा फेंकते हो तो उसमें चूहे आ गए मेंढक आ गए तो वो उनको खाने के चक्कर में वो वहीं पर वहीं पर आ जाते वो उस चक्कर से जैसे घर में आ गए फिर लोग बोलते हैं अरे घर में आ गया ये आप घर के आसपास में अपने साफ सफाई रखो एकदम वातावरण शुद्ध रखो तो उसी हिसाब से वो सांप कभी नहीं आएगा आपके घर के आसपास दूसरी बात ऐसा है कि जैसे हमारे पास सांप के लिए रेस्क्यू के लिए फ़ोन आता है तो हम तुरंत निकलते हैं सांप को पकड़ने हमारे को ये नहीं पता होता कि कौन सा सॉँप है बस सिर्फ कॉल पर ये बताया जाता है कि हमारे को कि साँप आ गया सांप आ गया बोले बहुत ख़राब है बहुत डेंजरस है ऐसा नहीं है सब सांप खतरनाक नहीं होते सिर्फ भारत के अंदर 300 से ऊपर पड़ जाती है जो साढ़े तीन के आसपास पड़ जाती है उनमें से सिर्फ 10 प्रजाति होते हैं जो पॉइजनस है बाकी सब नॉन पॉइजनस होते हैं लोग ऐसे है कई बार मैंने ऐसा देखा कि ग्लोबल में पाँच से छः केस आ गए मेरे पास कि साँप ने काटा है और वो आदमी यानी एकदम बेहूस हो गया ठीक है तो मुझे कॉल आया कि बोले भैया कहीं पे सांप काट गया किसी व्यक्ति को और वो तड़प रहा है क्या करना है इलाज तो मैंने एक काम करो आप ग्लोबल लेके चलो मैं वहीं पहुँचता हूं वो लेके गए और मैं सीधा ग्लोबल पहुंचा ग्लोबल में गया डॉक्टर से बात करी डॉक्टर बोलता है कि बोले बोले इनका तो इलाज करना पड़ेगा साठ से सत्तर हज़ार खर्चा लगेगा मैंने डॉक्टर से पूछा मैंने आपको पता है कौन सा साँप बाइट करा है तो बोले नहीं ये तो पता नहीं बोले बाकी पॉइजनस काटा है तो जिस व्यक्ति को जहाँ काटा था ना पॉइजनस वो जो सांप मैं उस सांप को भी लेकर आया उस जगह से और वो था ग्रीन क्लपैक नॉन पॉइजनस तो डॉक्टर ने बोला कि बोले इसको पॉइजनस काटा है और तो इसका इलाज होएगा मैंने बोला नहीं इसका इलाज होएगा ही नहीं बोले क्यों बोले आपको कैसे पता मैंने मैं इसी चीज़ में काम कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ का नॉलेज है तो बोले आपको पता है कौन सा काम करता है तो मैंने उसी टाइम को सांप भी दिखाया बोले <laughs> ये तो यानी उस व्यक्ति का 60 से सत्तर हज़ार रुपये का खर्चा बचा दिया मैंने अगर उसको नॉलेज नहीं होता या मुझे फ़ोन नहीं आता तो उसके पैसे लगने ही थे hmm. बट मेरे को टाइम टू टाइम फ़ोन आने पर मैं गया और उसको पैसे से भी बचाया उस व्यक्ति को और इलाज से भी बचाया मैंने उसको और सांप को नुकसान उन्होंने दिया ना इंसान को सही बात है और ये जो नॉन पॉजिनस सांप जब काट लेता है तो ये आदमी बेहोश हो जाता है अपने विचार से कि डर के डर के कारण डर के का वो कितना टाइम तक उसका ये डर अगर आप ज़्यादा दिमाग पे ले लेते हो क्योंकि क्या कोई भी सांप काटता है आपको नॉन पॉजनस भी काटता है तो आपको काटने के पाँच दस मिनट बाद आपको थोड़ा सा घेंग टाइप चढ़ता है क्योंकि कोई भी जानवर होता है उसका दांत का रिएक्शन आपको करेगा ही करेगा नहीं, नहीं। तो सांप नॉन पॉइजनस भी आपको काटता है तो थोड़ा आपको चक्कर टाइप आता है तो लोग सोचते हैं कि हमारे को पॉइजनस पॉइजन चल रहा है अच्छा तो चार। उस कारण से वो दिमाग पर ले, ले लेते हैं और दिमाग ज़्यादा प्रेशर देने के बाद हाई होने के बाद वो ब्लड हार्ट फेल हो जाता है तो उससे इनकी ज़्यादातर देथ ऐसी होती है <laughs> क्योंकि कोई भी पोइनेस uh, जैसे मान लो ये आप कोबरा भी काटता है ना आपको तो कोबरा भी आपको तीन से चार घंटा देता है बाइट करने के बाद तो उसमें आपको ये सा होता है कि आपको एक तो दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है आराम से लेटना है गाड़ी करनी है गाड़ी के अंदर आराम से लेट के जाना है और जहाँ पर बाइट किया उस चीज़ का मूमेंट बिल्कुल नहीं करना है आपको बस ये सोचना है कि बस हाँ भाई बाइट करा है अपने को हॉस्पिटल जाके इलाज करवाना है बस ये दिमाग में रखोगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है <प्राथ> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि हालांकि सांप जहरीला हो या ना हो लेकिन काटने के बाद व्यक्ति सोच लेता है जिसके वजह से उसको ज़्यादा तकलीफ़ होता है या मर जाता है डर के कारण या फिर ये सोच कर कि मुझे जहर जहरीला सांप ने काटा है ये सोच कर वो ज़्यादा परेशान या दुखी होता है या परेशान होकर मर जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमें समझना है कि जब भी कोई साँप काटता है तो कितने भी खतरनाक कि या जहरीला साँप हो लेकिन चार घंटा देता है तो चार घंटे के अंदर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपका इलाज शुरू हो सकता है तो इसलिए इन चीज़ों से घबराइए नहीं और जैसे कि हम लोग जब भी घर के आसपास या कहीं भी सांप आता है तो उसका पीछे का कारण ये है कि सफाई की कमी है अगर हम साफ़ सुथरा अपने बंगलोज को रखते हैं तो फिर सफाई अगर जहां अच्छी रहती है तो वहां पर यह साफ वगैरह कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ें हमारे पास घर के आसपास नहीं आती हैं तो हमें सफाई का ध्यान रखना है अगर सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो इन सभी चीज़ों का सामना करने की क्षमता रखनी पड़ेगी फिर आपको या तो फिर छोटी तो के साथ रह के सीखना पड़ेगा कि कैसे सांप को भगाना है पकड़ना है <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से मिलते हैं छोटू यादव से आप सुनाए हैं रेडियो मत 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो छोटा बड़ा न कोई यहाँ सब बच्चे हैं रूहानी शिव ज्योति बिंदु मोहरे खुदा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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं चोटू यादव से माउंट आबू से हमारे बीच में पधारे हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें होती हैं इन्हें खास स्नक ट्रैकर करके बुलाते हैं सांप पकड़ने वाले कहते हैं तो एक स्पेशलिटी है इनके अपने आप में कि कैसे सांपों को पहचानते हैं जहरीला और आ, बिना जहरीले सांपों का इनका चैन अच्छा करना आता है तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं फिर से एक बार स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा चिंटू यादव तो बताइए कि हम लोग कैसे दूर से पहचाने कि कोई सांप हमें दिखाई दे रहा है तो हम किस तरह से उसको पहचाने कि ये जहरीला है या नॉन जहरीला है ये आपको ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि कई जैसे आपको साँप दिख गया नहीं, नहीं, तो आपको ये पता करना है कि पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है ठीक है तो जैसे अगर पॉइजनस सांप होता है तो एक तो उसके ऊपर की जो स्केल होती है ना वो बड़ी दिखेगी आपको अच्छा और पॉइजनस होगा तो वो डट के सामना करेगा क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास हथियार है कि मैं वार कर सकता हूँ मैं इस इंसान को मार सकता हूँ तो वो डट के आपके सामने, सामने खड़ा करेगा जैसे आप कोबरा को ले लो कोबरा सबसे पहले आप उसके सामने आते हो रस्ते में आते हो तो वो सबसे पहले अपना डरावना सिन दिखाएगा फन बनाकर खड़ा हो जाएगा आपके सामने और उसके बाद में भी वो आपको बाइट नहीं करता है वो इतना समझदार होता है क्योंकि उसको पता है कि मेरा जहर कितना कीमती है और अपने सोचते हैं कि वो जहर अपने लिए अपने को काटने के लिए अपने वो ऐसा नहीं होता है जहर उस लिए होता है उनके पास कि वो अपना शिकार बना सके खाना खा सके और वो भी शिकार में भी बहुत कम यूज़ करते हैं कि भाई हाँ बड़ा शिकार है तो ये काबू में नहीं आएगा तो इसमें पॉइजन डालना पड़ेगा तो वो बाइट करने के बाद पॉइजन डालता है और पॉइजन भी कब डाल देगा आप वे? कि बाइट करते ही एकदम से अपने शरीर को पूरा मोड़ लेता है कुपरा तो अब वो पॉइजन अपने शरीर में जाता है अगर आपको फर्स्ट बाइट करके अगर छोड़ता है कोबरा तो यानी आपके शरीर में पॉइजन नहीं गया है नहीं। अगर जो समझता है वो ही ये चीज कर सकता है बाकी हर कोई नहीं, नहीं। क्योंकि कोबरा काटने का पलटेगा तो ही पॉइजन जाएगा आप जैसे इंजेक्शन लगवाते हो तो आप जब तक पीछे से आप उसको पुष्ट नहीं करोगे तो दवाई अंदर शरीर में जाने वाली नहीं है तो ऐसा ही कोबरा का सीन अगर वो बाइट करने के बाद अगर मुड़ेगा तो ही पॉइजन अंदर जाता है बाकी बाइट करके आपको छोड़ देता है तुरंत तो पॉइजन कभी नहीं जाता शरीर में नहीं, नहीं, नहीं। और यही खासियत है कि कोबरा की पॉइजनस सांप की कि वो डट के सामना करेगा आपका और नॉन पॉइजन ऐसा है कि आप उसके रास्ते में आओगे तो वो सिर्फ भागने को ही करेगा नहीं, नहीं। उसके पास कुछ नहीं है हथियार काटने के अलावा कुछ हथियार नहीं है उसके पास तो ऐसा होता है कि बस आप उसके सामने आओ तो भागेगा ये ये पहचान है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस की चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं विशेष का तो आपको जहरीला और बिन जहरीला सांपों का जो चैन है वो अगर करना हो तो देखकर तो दूर से कर सकते ही हैं लेकिन फिर अगर थोड़ा समझदारी से अगर काम लेते हैं तो जो छोटू यादव ने अपना जो परीक्षण के अनुसार बताया उन्होंने कि खूरा भी हो तो वो अगर एक बार डस मार के निकल जाता है तो उससे आपके जहर नहीं जाता है अगर वो पलटी खाता है तो आप में जहर जाएगा ये एक निशानी है जहरीला साहब की अगर वो काटता है तो काटने के भी दो तरीके होंगे तो ये चीज़ें अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमें पता चलेगा दूसरा अगर जो नॉन पॉइजनस है जो जहरीला नहीं है तो वो आपको देखकर शायद भागना शुरू करेगा या रास्ता बदल देगा जी तो ये दो चीज़ें हैं कि हमें अच्छी तरह से समझना होगा तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग मान लो घर में सांप आके बैठ गया है तो उसको कैसे पकड़ेंगे या कैसे उसको बाहर निकालेंगे ऐसा है अगर आप जैसे कई छोटे मोटे गाँव में रह रहे हो और उनको पता नहीं होता क्या करना है कैसे करना है वहाँ पर लोग अधिकतर मारते बट आप उसको मारो मत नहीं, नहीं, आपको अगर कोई पकड़ने वाला मिलता है उसका नंबर है तो आप उसको तुरंत कॉल करके बुलाएं वो तुरंत आएगा अगर नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कोई भी एक सीमेंट का कट्टा या बोरी लीजिए और उस पर प्लास्टिक का पाइप आता है ना वो बांध दीजिए ठीक है मूव पे जस्ट कट्टे के और उसको जैसे सांप आपको दिख रहा है कि इस कोने पर है तो आप उसके जस्ट सामने उसको रख दीजिए कट्टे को और कोई भी लकड़ी के सहारे उसको हटाओ तो वो धीरे धीरे करके सीधा वो बिल टाइप समझता है वो पाइप को तो वो बिल के द्वारा सीधा घुस जाएगा के अंदर चला जाए। जी कट्टे के अंदर जाने के बाद आप उस पर कोई भी साइड में एक लकड़ी दबा के कट्टे को बांध कर और जंगल में ले जाके आप छोड़ सकते हो उसे और जैसे हमारे पास कॉल आता है तो हम पकड़ने का हमारा काम ऐसा है कि जैसे मेरे ग्रुप में अभी करीबन पंद्रह से पंद्रह एक लड़के हैं बट उनमें कुछ समझदार नहीं है बट उनको मैं क्या करता हूँ कि टोंग है टोंग मंगवा रखी है मेरे पास और एक स्टिक होती है जो उसके जरिया जैसे पॉइजनस होते हैं तो उसको स्टिक द्वारा पकड़ते और नॉन पॉइजनस होते हैं तो उसको हम डायरेक्ट हाथ से पकड़ते और उनको पकड़ के जैसे उनकी एक थैलिया बनवा रखी है हमने आ, सूती और कॉटन टाइप में ताकि उसमें उसको नुकसान नहीं हो और पकड़ने के बाद हम उसको एक दिन रखते जैसे आज की तारीख में हमने जो पकड़ा तो उसको जैसे मॉर्निंग से लगा के शाम के पाँच बजे तक हम जो भी पूरे दिन में जो हम जितने रेस्क्यू करते हैं उनको सबको इकट्ठा करने के बाद पाँच या छः बजे के आसपास हम फॉरस्ट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास इतने सांप आ गए हैं हमने आज की तारीख में इतने रेस्क्यू किए और हम इसको रिलीज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से अपने डीएफओ एफ साहब अपना एक गार्ड भेजते हैं फिर कोई एक जगह चॉइस करते हैं हम जहाँ लोग जाते नहीं हो ताकि क्या वहाँ पर जहाँ छोड़ते हैं हम तो ये करीबन एक या दो किलोमीटर के अंदर ही अंदर घूमते फिर इनकी अच्छा। एक फिक्स रेंज बना लेते हैं ये अपनी तो वो इसी एरिया में ही घूमेंगे ताकि तो हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे कोई लकड़ी लेने लोग जा रहे हैं आदिवासी लोग घूम रहे हैं ताकि उनको भी नुकसान नहीं हो तो इस हिसाब से हमने कई जगहों पे बोर्ड भी लगा रखे हैं, कि भाई ये स्नैक जोन है यहाँ अंदर जाना डेंजरस है ऐसा हमने करके रखा हुआ है ताकि जिस लोगों को भी उससे नुकसान नहीं हुआ और जैसे पॉइजनस होते तो हम उसकी जगह अलग है और नॉन पॉइजनस होती है उसकी अलग जगह हमने चॉइस कर रखी है सब अलग अलग हमेशा छोड़ते हैं इनको ले जाकर अच्छा अच्छा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप रेस्क्यू करते हैं तो वन विभाग से आप संपर्क करके फिर एक जगह निश्चित करते हैं जहाँ दो किलोमीटर के आस में लोगों का आना जाना नहीं हो उस जगह पर आप उन चीज़ों को छोड़ते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सांपों को आप टैकल करते हैं और अभी आपने बहुत सारे बच्चों को भी सिखाया है तो वो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहा है और उनको सांप से बचना है या सांप को पकड़ने का टेक्निक सीखना है तो आप उनको अपना नंबर दें जी, जी बताइए मेरे को अगर जैसे आपको घर में सांप भी आ जाए आस में आ जाए और जैसे किसी स्कूल में या हॉस्टल में जानकारी चाहिए हो तो मेरा नंबर मैं आपको देना चाहता हूँ डबल सेवन फोर डबल टू सेवन नाइन टू थ्री सेवन मैं एक बार और बोलना चाहूँगा डबल सेवन फोर डबल टू सेवन नाइन टू थ्री टू थ्री सेवन चलिए चिंटू यादव ने अपना नंबर दे दिया है आपको उस आपके बारे में जानकारी हासिल करना हो या उसे कैसे पकड़ना इसके बारे में ट्रेनिंग लेनी हो तो ज़रूर इन्हें बुला सकते हैं स्कूल कॉलेजेस में या कैंपस में या हॉस्टल में भी आप इन्हें बुला सकते हैं एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कर सकते हैं या आपके घर में से आप घुस आ गया और आप निकालना चाहते हैं तो भी आप फ़ोन करिएगा मैं नंबर बता दूँ सेवन सेवन फोर टू टू सेवन नाइन तो ये नंबर है चिंटू यादव का आप इन्हें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और ये इस सेवा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं और बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग करके भी आबू रोड में भी इन्होंने ट्रेन कर रखा है और ऊपर माउंट ऑबू में तो करते ही करते हैं और इस तरह कोई भी जानवर हो किसी भी तरह का हार्मफुल जानवर हो या फिर आप उनसे बचना चाहते हैं या फिर आपको समझ चाहिए या ज्ञान या उससे आप बचना चाहते हैं आपके इलाके है, में कभी कोई भालू आ गया तो तु, तुरंत इन्हें फ़ोन कर सकते हैं ताकि आप अपने इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसे कई बार माउंट आबू में तो ये सारी चीज़ें आम हो गई हैं लोगों को भी शायद यूज हो गया है भालू आता है तो लोग खुद ही समझ जाते होंगे कि किन्हें बुलाना है और क्या करना है तो लेकिन एक बात हम लोग इस चर्चा में ये देखा कि आप जानवर को किसी भी तरह से अपना खाना कभी मत दीजिएगा जानवर का अपना खाना है आपका अपना खाना है तो ये हम लोग अगर एक्सचेंज करते हैं तो प्रॉब्लम हमें हो सकता है बाकी जानवर को प्रॉब्लम हो या ना हो लेकिन प्रॉब्लम तो ज़्यादा हमको होगा और ये चीज़ें हम रोकें क्योंकि ये रोकने वाला कौन हो सकता है सिर्फ़ हम ही कर सकते हैं अगर हम उसे कुछ भी खिलाने के लिए कुछ भी खरीद के खिला देंगे लेकिन वो कब तक खिलाएंगे है ना वो बात होती है तो ये चीज़ें हमको नेचुरल रूप में जो वन विभाग ने सोच समझकर ये नियम बनाए हैं किसी भी वन्य प्राणियों को आप अपने हाथों से कोई भी चीज़ नहीं खिलाना है। खिलाते हैं तो ये गलत करते हैं और ये आप नियम को भंग करते हैं हो सकता है कि आने वाले समय में कोई देख ले और आपका कंप्लेन करें तो आपको सजा भी हो सकती है तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम लोग कोई इतना जागरूक इंसान नहीं है आप अगर किसी बंदर को चने खिला रहे हो तो कम्प्लेन करें आपका ना लेकिन आप नहीं खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे जो है जानवर की भी सेफ्टी रहेगी और मनुष्य की भी सेफ्टी रहेगी तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए यही मैसेज हम देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और चिंटू यादव को जरूर याद कीजिएगा आप किसी भी पशु प्राणी से बचना चाहते हैं या सांप को पकड़वाना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग अगर आप चाहें तो जरूर इनसे ले सकते हैं तो विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिर कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे और फिर से एक बार चिंटू यादव को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद सर तो चलिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मोदान 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो